महाभारत शांति पर्व पंचनवत्तमोध्याय ध्यान योग का वर्णन विष्णुवाच अंतभक्षा पार्थ ध्यान योगम चतुर्विधम यम ज्ञावा शाश्वती सिद्धि गति महर्षयः विष्णुजी कहते हैं कुंती नंदन अब मैं तुमसे ध्यान योग का वर्णन करूँगा जो अवलंबन के भेद से चार प्रकार का होता है जैसे जानकर महर्षिगण यही सनातन सिद्धि को प्राप्त करते हैं यथास्विष्ठित ध्यानम तथा कुरिन महर्ष ज्ञान तृप्ता निर्वाणगतमान निर्वाण स्वरूप मोक्ष में मन लगाने वाले ज्ञान तृप्त योग युक्त महर्षिगण उसी उपाय का अवलंबन करते हैं जिससे ध्यान का भली भांति अनुष्ठान हो सके नावर्तनते पुनः पार्थ मुक्ता संसार दोषत जन्मदोष परिक्षिण आ स्वभाव पर्यवस्थिता कुंति नंदन वे संसार के काम क्रोध आदि दोषों से मुक्त तथा जन्म संबंधी दोषों से शून्य होकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं इसलिए पुनः इस संसार में उन्हें नहीं लौटना पड़ता निर्द्वन्द्व नृत्यसत्वस्थान निर्मुक्ता निमस्थिता असंगान्यवादी मन शांति करा चाहश्रम धारेन्बर पिंडी कृत्येन्द्रियम आसीन काटवन बढ़ी ध्यान योग के साधकों को चाहिए कि सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व से रहित नृत्यसत्वगुण में स्थित सब प्रकार के दोषों से रहित और शौच संतोषादि निबों में तत्पर रहे जो स्थान असंग अर्थात सब प्रकार के भोगों के संग से शून्य ध्यान विरोधी वस्तुओं से रहित तथा मन को शांति देने वाला हो वही इंद्रियों को विषयों की ओर से समेट कर, काठ की भांति स्थिर भाव से बैठ जाए और मन को एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में लगा दे शब्द विंदतेचा न वेदुषा विद्या भया नाम चर्वाणी जह्याध्यान योग पंचवर्ग प्रमाने चैतान योग को जानने वाले समर्थ पुरुष को चाहिए कि कानों के द्वारा शब्द ना तो न सुने त्वचा से स्पर्श का अनुभव न करें आँख से रूप को न देखें और जीवा से रसों को ग्रहण न करें एवं ध्यान के द्वारा समस्त सुहने योग्य वस्तुओं को भी त्याग दे तथा पांचों इंद्रियों को मत डालने वाले इन विषयों की कभी मन से भी इच्छा न करे तथो मंग्रह पंचवर्गम विचक्षण समाध्यान मनोभ्रांतम इंद्रिय स पंचभी तत्पश्चात बुद्धिमान एवं विद्वान पुरुष पांचों इंद्रियों को मन में स्थिर करें उसके बाद पाँचों इंद्रियों से चंचल मन को परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करें विचारे निरालंबम पंच द्वार परम ध्यान पथे देर समाध्यान बनवंतरा मन नाना प्रकार के विषयों में विचरण करने वाला है उसका कोई स्थिर आलंबन नहीं है पाँचों ज्ञान इंद्रिया उसके इधर उधर निकलने के द्वार हैं तथा वह अत्यंत चंचल है ऐसे मन को धीर योगी पुरुष पहले अपने हृदय के भीतर ध्यान मार्ग में एकाग्र करें इंद्रियाड़ी मन जदापिड करोच्यय ऐस ध्यान पथ पूरा जब यह योगी इंद्रियों सहित मन को एकाग्र कर लेता है तभी उसके प्रारंभिक ध्यान मार्ग का आरंभ होता है यदि या मैंने तुम्हारे निकट प्र, प्रथम ध्यान मार्ग का वर्णन किया है तत्पूर्व संफूर समुद्रांता विद्युत यथा इस प्रकार प्रयत्न करने से जो इंद्रियों सहित मन कुछ देर के लिए स्थिर हो जाता है वही फिर अवसर पाकर जैसे बादलों में बिजली चमक उठती है उसी प्रकार पुनः बारंबार विषयों की ओर जाने के लिए चंचल होता है जल बिंदु सर्वत एवं चितम चवती ध्यान जैसे पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद सब ओर से हिलती रहती है उसी प्रकार ध्यान मार्ग में स्थित साधक का मन भी प्रारंभ में चंचल होता रहता है समात क्षण कि ध्यान वर्तमन मनोभवत एकाग्र करने पर कुछ देर तो वह ध्यान में स्थित रहता है परंतु फिर नाड़ी मार्ग में पहुँचकर भ्रांत सा होकर वायु के समान चंचल हो उठता है अनर्वेदो गलेशो गंत्री रमस्तरी समुन ध्यान ध्यान योगी ध्यान योग को जानने वाला साधक ऐसे विक्षेप के समय खेद या क्लेश का अनुभव न करे अपितु तो आलस्य और मास्य का त्याग करके ध्यान के द्वारा मन को पुनः एकाग्र करने का प्रयत्न करें विचारस्वेकर्कते मुनि समाधान प्रथम ध्यान महादित योगी जब ध्यान का आरंभ करता है तब पहले उसके मन में ध्यान विषय विचार विवेक और वितर्क आदि प्रकट होते हैं मनसा न क्लिश्यमस्तु सामधानम चे नवेदम हितम् ध्यान के समय मन में कितना ही क्लेश क्यों न हो साधक को उससे ऊबना नहीं चाहिए बल्कि और भी तत्परता के साथ मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए ध्यान योगी मुनि को सर्वथा अपने कल्याण का ही प्रयत्न करना चाहिए पांसु भस्म कर ईषाण आम यथा वै रथयता सहसा वारिना सिकता नीति परिभावनम किंचिस्न यहां शुष्कूर्णम अभात क्रमशस्थ शनैर्गछे शपरीनमेन्द्रियमं शनैशंपरी भाव संग क्रमशस्थ सम्य प्रशिशति जैसे धूलि भस्म और सूखे गोबर के चूर्ण की अलग अलग इकट्ठी कोई हुई ढोरियों पर जल छिड़का जाए तो वे सहसा जल से भींग कर इतनी तरल नहीं हो सकती कि उनके द्वारा कोई आवश्यक कार्य किया जा सके क्योंकि बार बार भिगोए बिना वह सूखा चूर्ण थोड़ा सा भींगता है पूरा नहीं भींगता परंतु उसको यदि बार बार जल देकर क्रम से भींगो जाए तो धीरे धीरे वह सब गीला हो जाता है उसी प्रकार योगी विषयों की ओर बिखरी हुई इंद्रियों को धीरे धीरे विषयों की ओर से समेटे और चित्त को ध्यान के अभ्यास से क्रमशः युक्त बनावे ऐसा करने पर वह चित्त भरी भांति शांत हो जाता है स्वयम वनश्चे पंचवर्गम च भारत पूर्व ध्यानपथे पथे स्थाप्य योगे न साम्यति भरतनंदन ध्यान योगी पुरुष स्वयं ही मन और पाँचों इंद्रियों को पहले ध्यान मार्ग में स्थापित करके नृत्य किए हुए योगाभ्यास के बल से शांति प्राप्त कर लेता है न तत्पुरस्कार न च दैवन कनच सुख में सती तत्स्य देव संयता इस प्रकार मनोनिग्रह पूर्वक ध्यान करने वाले योगी को जो दिव्य सुख प्राप्त होता है वह मनुष्य को किसी दूसरे पुरुषार्थ से या दैव योग से भी नहीं मिल सकता सुखे नुक्त तो ध्यान कर्मणि गच्छन्ति योगिनो नौ निर्वाणं तराम उस ध्यान जनित सुख से संपन्न होकर योगी उस ध्यान योग में अधिकाधिक अनुरक्त होता जाता है इस प्रकार योगी लोग दुख शोक से रहित निर्माण अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त हो जाते हैं इत श्री महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्व ध्यान योग कथन पंचनवत्धिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में ध्यान योग का वर्णन विषयक एक सौ पंचानबेवा अध्याय पूरा हुआ